अर्थ रीतियों द्वारा तैयार होने वाला वर्णनीय विशेष ज्ञान वर्धक दिव्य सोम राजा जलों में इंद्र के लिए छाना जाता है अर्थ आनंददायक निचोड़ा हुआ सोम मर्तों के साथ रहने वाले इंद्र के लिए शुद्ध होता है पश्चात वह अनेक धाराओं से बकरी के बालों की छलनी से छनता है उसे ऋतज करते हैं अर्थ जलपात्र के ऊपर की छलनी में से शुद्ध किया जाने वाला स्तुति का प्रेरक ज्ञान को प्रकट करने वाला क्रांत प्रज्ञ सोम इंद्रादि देवों के समीप जाता है जल में मिलकर एवं काष्ठ पात्रों में बैठकर उत्कृष्ट होकर दूध आदि में मिलाया जाता है अर्थ हे सोम रस तेरी मैत्री में प्रतिदिन मैं आनंदित हूं हे सोम बहुत से दुष्ट मानव तुझे कष्ट देते हैं उन दुष्टों का नाश कर अर्थ हे भूरे वर्ण के सोम रात या दिन तेरे पास मैं रहूं अपने तेज से चमकने वाले तुझे और दूर चमकने वाले सूर्य को पक्षी की भांति हम देखते हैं अर्थ हे उत्तम हाथों की अंगुलियों से निकाले गए सोम पवित्र करने वाला तू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 अर्थ हे सोम तू पृथ्वी लोक तथा देव लोक को धारक सामर्थ्यों के साथ पवित्र कर हे कुशल समर्थ बुद्धिमान लोग की स्तुतियों एवं अंगुलियों द्वारा सफेद रंग तुझे निचोड़ते हैं अर्थ मृत्यु से युक्त आनंद देने वाले इंद्र को चाहने वाले स्तुति तथा अन्न को सामने रखने वाले यज्ञ में जाने वाले तथा शुद्ध होने वाले सोम रस धारा के रूप में छन्नी में से नीचे गिरने लगते हैं अर्थ रत्तियों से निचोड़ता हुआ तथा पानी में मिलाया हुआ सोम रस कलश में जाता है दीप्तिमय प्रकाश को निर्माण कर तथा दूध आदि को अपना वस्त्र बनाकर अभी स्तुति की कामना करता है अष्टोत्तर शततम सुक्तम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 हे शत्रुओं को मारने वाले सोम कवच धारण करने वाले वीरों की भांति तू शत्रुओं को नष्ट कर अर्थ हे ऋतजों घोड़े की भांति वेगवान स्तुति के योग्य जल की भांति वेगवान प्रकाश की किरण की भांति शीघ्रता करने वाले जल से मिश्रित जल के साथ मिले हुए सोम का रस निचोड़ो तथा उसमें दूध मिलाओ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 बुद्धियों को प्रेरित करते हुए दुलोक से जैसे पानी गिरता है उसी प्रकार नीचे के पात्र में तू छानता जा अर्थ तेजस्वी ऋत्विज आनंद के प्रेरक तथा सहस्त्र धाराओं से पात्र में गिरने वाले बलवर्धक सब धनों के धारण करने वाले इस उस सोम का रस निकालते हैं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 अर्थ हे सोम तेजस्वी तथा स्वर्ग में उत्पन्न हुआ पीने के योग्य तू अमर होने के लिए महान स्थान को प्राप्त करने की कामना से आगे जा अर्थ हे सोम महान समुद्र की भाति रस से युक्त पालन करने वाला तू देवों के सद स्थानों में पात्रों में भरा रहा अर्थ हे सोम चमकने वाला तू देवों के लिए छंता जा, द्यू लोक को, प्रत्वी लोक को, और प्रजाओं को सुख मिले, अर्थ, हे सोम, तू तेजस्वी तथा पीने के योग्य, द्यू लोक का धारण करने वाला है, बलशाली तू विविदकारे करने के समय छंता जा, अर्थ, हे सोम, तू तेजस्वी उत्तम प्रकार से धार बंध कर पात्र में गिरने वाला पहले की भाती ही महान रहने वाला अतह तू रखे जाने वाले बर्तन में, मस लोमों से होकर ठीक प्रकार से भर जा, बर्तन में सोमरस भरा जाता है। अर्थ वह सोम ऋतिजो द्वारा निचोड़ा गया विशुद्ध पवित्र प्रसन्न मदयुक्त तथा सर्वज्ञ है वह हमें सब प्रकार की संपत्ति दे अर्थ तेजस्वी सोम मेढ़ों के बालों की छन्नी से छाना गया सबकी वृद्धि करने वाला हमें प्रजा तथा सब प्रकार की संपत्ति देव अर्थ हे सोम घोड़े की भात पानी से धोकर शुद्ध किया बलवर्धक वेगवान तू जान बल तथा धन की प्राप्त के लिए शुद्ध होकर बर्तन में भरा रहा अर्थ हे सोम रस निकालने वाले ऋत्विज